छोड़ स्लो के लिए अवतरण कर लेते हैं नानो ऊपर श्लोका अंतिम वाक्य में टीका में कह दिया एवं प्रकार सूचित पंचदश श्लोका अंतिम पंक्ति है कार्य कारण भेदो नाम मात्र नाम मात्र अर्थात कोई वास्तव नहीं है अर्थात कार्य कारण से भिन्न ये नहीं है भेद नहीं है अभी शंका करता है उसके ऊपर नु यद्य कार्य कारण भेद वाचारंभ मात्र तथा तो जीव ब्रम्हणोद वास्तव्य आह कार्य सामस कैसे कहते कल कार्य कारण आगे तयद तयोभेद कार्यकारण का भेद ये वाचा वाचारंभ मात्र वाचारंभ यहाँ षष्टी सचोरारंभ आरम्भम इस प्रकार के हो जाएगा और आरम्भ में अनेन इति आरम्भम जिसके द्वारा आरंभ किया जाता है उसको आरम्भ कहेंगे यहाँ ल्यूट प्रत्यय किस अर्थ में हुआ करण अर्थ में जिसके द्वारा आरंभ क्या है वाचो आरभ्यते इति आरम्भम तो जैसे कहेंगे गम्यते इति गमनम राम ग्रामम गच्छति तो गम्यते कर्म कौन है यहाँ ग्राम तो अगर हम कहेंगे कि गम्यते इति गमनम गम धातु से क्या प्रत्यय हुआ ल्यूट प्रत्यय हुआ तो ल्यूट प्रत्यय तो प्रत्य किस अर्थ में होता है गम्यते इति गमनम कह दिया अर्थात अभी ग्राम को कहेगा ये गमनम क्यों आप अभी ल्यूट प्रत्यय करण अर्थ में किए हैं और कहेंगे गम्यते अनैना गमनम तो अभी किसको कहेगा ये गमन गम्यते नहीं थी करण को तो जिस वाहनों में जा रहे है शब्द प्रयोग हुआ गमनम किंतु गम्यते अनेन नहीं थी और कहेंगे कि गच्छति गच्छती इति गमनम गच्छति यश संप्रदान तो जिसके लिए जा रहा है उसको गमनम कह दिया तो वहां जा रहा है भगवान का दर्शन करने के लिए उसको गमन कह दिया गया अर्थात ये ल्यूट ये नाना अर्थों में ये हो सकते हैं तो यहाँ ऐसे कह जाए कि इति आरम्भ तो करण अर्थ में हुआ अर्थात जिसके द्वारा आरंभ किया जाता है क्या आरम्भ किया जाता है वाक, वाक।, वाक।, वाक। तो केवल वाक शब्द केवल आरम्भ किया जाता है तो मिट्टी का पिंड है आप घट शब्द व्यवहार कर देंगे नहीं कर पाएंगे अभी उसको कंगु ग्रीवादी माना आकार बना दिए घट शब्द व्यवहार कर देंगे तो ये घट शब्द आरंभ हुआ जिसके चलते केवल बाच शब्द का आरम्भ अर्थात तो शब्द आरंभ होने का निमित्त मात्र ये नाम रूप हो गया इसलिए कहते हैं कि वास्तविक ये कार्य कारण से भिन्न नहीं है वहाँ पूरा मंत्र है कि बाचारंभम विकारो नामध्येयम बिकार कार्यम जितने कार्य है सब केवल शब्द प्रयोग करने के लिए के निमित्त है बाकी कुछ परिवर्तन वास्तव कुछ नहीं हो गया मृत्यु का इत सत्य अर्थात कारण ही सत्य है कार्य कुछ अलग पदार्थ नहीं है ऐसा कहते हैं पूर्व पक्ष का ठीक है मान लिये कार्य कारण में भेद नहीं है क्योंकि वाचारम्भ मात्र ये श्रुति कहती है जीव ब्रम्हण और वास्तव जीव ब्रह्म का भेद तो वास्तव होगा क्योंकि यहाँ कोई कारण नहीं है जीव भेद तो इसलिए इनका भेद तो वास्तव होगा क्योंकि जीव जैसे सांख्य इत्यादि लोग कहेंगे सांख्य वाला तो ईश्वर मानेंगे नहीं ये जो योग वाले मानेंगे नयायित वाले मानेंगे सब ईश्वर को मानेंगे तो जीव और ईश्वर नयायित और इनका योग में कोई कार्य कारण है क्या परमात्मा अलग हो गया जीवात्मा अलग हो गया कोई कार्यकारण नहीं है कार्यकारण नहीं है तो वहां तो भेद रहेगा जहाँ कार्य कारण है वहाँ भेद नहीं रहे किंतु जहाँ कार्य कारण भाव नहीं है वहाँ तो भेद मानना ही पड़ेगा ये पूर्व पक्ष कह रहे जीव ब्रह्मणो और भेदो वास्तव है ब्रह्म प्रतिविधि का क्या है ब्रह्म ब्रह्म नपुंसक लिंग में चलेगा जब शुद्ध ब्रह्म को कहेगा और ब्रह्म जब पुंगलिंग में चलेगा तो ब्रह्मा को कहेगा जो विराट चतुर्मुख तभी या जीव ब्रह्मण कहने से ब्रह्म से शुद्ध ब्रह्म ले रहा है ना ब्रह्म को ले रहा है चतुर्मुख तो वो कौन सा लिंग होगा नपुंस का तो जीवच ब्रह्मच नपुंसिंग शु आ करके नकार कहा जाएगा जीवसु, ब्राम्हांचु। जीवसु, ब्राम्हांचु। जीवसु, जीवसु, आ, ब्रम्हां। ब्रम्हां। तो अलौकिक विग्रह कैसे कहेंगे जीवसु जीवसु ब्रह्मसु ब्रह्मसु जीव सु समस्त पद क्या हो जाएगा जीव ब्रह्म तो ये नपुस का लिंग है तो ये नपुंस का हो जाएगा नपुंसक लिंग है ना तो सी होगा सी का क्या बचेगा ई बचेगा तो क्या होगा ब्राह्मण जीव ब्रह्मणी जैसे ज्ञान कर्मणी कहेंगे जीव ब्रह्मी आगे तयो हो भेद नहीं नहीं तयो हो हो गया आगे भेद तो अलग जीव ब्राह्मण हो भेद वास्तव हो इति क्यों वास्तव हो ऐसे आशंका करके अहमती आगे श्लोक देते हैं अहमेकोपू अहमेक सूक्ष्म ज्ञाता साक्षी सद्यय तदह सदे विचारी दृशमी अहमेम याता साक्षी साक्षी सद सद्य तद् अत्र न अंदेह सो इद्रिशः विचारः वो तो चलता है पिछले तीन श्लोक से अहम् अहम् एकः के पूर्व में टीका में दिए अहमती प्रतीक दिए थे टीका में उसे कहते हैं आगे अत्र यत इति अध्यह अहम से पूर्व में यत अध्यार कर लेंगे अर्थात अभी आपका श्लोक का अन्य होगा यत हो अहम एक, एक अर्थात भेद नहीं है तो भेद कितने प्रकार के होते हैं तीन तीन प्रकार के सजातीय जिजातीय स्वगत कहते तो हैं अहम एक हो, एक अर्थात भेद शून्य आगे सूक्ष्म तो इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है सूक्ष्म परमाणु रूप नहीं है अगर परमात्मा परमाणु रूप होगा फिर व्यापक होगा तो यहाँ जहा ब्रह्म के विषय में सूक्ष्म कहा जाता है अर्थात तो तो इंद्रिय अगोचर इंद्रिय अग्राह्य तात्पर्य आगे ज्ञाता ज्ञाता अर्थात सभी को जानने वाले तो ये परमात्मा अर्थात ब्रह्म सबको जानने वाला यहाँ तो ये तुम पदार्थ का अर्थ कहा जाता है ऊपर तो पूर्वार्थ तुम पदार्थ है और ये श्लोक का उत्तरार्थ तत्पदार्थ तो आर तो है अहम एक तो है क्यूंकि अहम कह दिया अहम कहने से प्रथम तो तुम पदार्थ के लेगा तो अहम मैं जो तुम पदार्थ हूं भेद शून्य सूक्ष्म ज्ञाता ज्ञाता अर्थात प्रकाशक जो साक्षी है वो वास्तविक कुछ चीज को नहीं जान रहा है अंतःकरण का वृत्ति हो जाएगी साक्षी उसमें चीज चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित तो हो जाएगा चिदाभा से बन जाएगा यही कहा जाएगा कि साक्षी सब चीज जानता है साक्षी वास्तविक कुछ चीज नहीं जानता है जैसे कहें सूर्य जितने सारे दर्पण है सब दर्पण में प्रतिबिंबित तो हो गया और वह दर्पण के सामने बाकी सब बहुत पदार्थों वो दर्पण में दिख रहा है कह देंगे सूर्य वो सारे पदार्थों को जानता है क्यों सूर्य दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ और दर्पण में ये भी पदार्थ है ये विषय प्रतिबिंबित हुए है तो सूर्य वो सब पदार्थ को जान गया वास्तविक सूर्य को कोई मतलब नहीं है उसे वो कुछ नहीं जानता उसका स्वभाव है कि प्रतिबिंबित हो जाएगा तो इसी प्रकार की साक्षी का स्वभाव है प्रतिबिंबित हो गया ज्ञाता ज्ञाता अर्थात प्रकाशक साक्षी साक्षी अर्थात साक्षी शब्द का ये पाणिनी हर्षि का सूत्र है साक्षात द्रष्टरी संज्ञा जब हम प्रमाता जब देखता है इंद्रिय इत्यादि को व्यवहार करता है किंतु साक्षी इंद्रिय इत्यादि को व्यवहार नहीं करता साक्षी देखना और साक्षी प्रतिबिंब हो जाना तो प्रतिबिंब हो जाए सूर्य दर्पण में प्रतिबिंब हो जाना और बीच में और कोई चाहिए क्या तो इसलिए कहा जाता जा है साक्षात साक्षी का दर्शन अर्थात प्रतिबिंबन हो जाना बीच में कुछ आवश्यक नहीं है कि प्रमाता का दर्शन विषय को ग्रहण करेगा अगर प्रत्यक्ष ग्रहण करेगा तब तो इंद्रिय तो सन्निकर्ष होगा अनुमान से ग्रहण करेगा तो आपको व्यापक ज्ञान ये सब परामर्श ये सब आना होगा इस बीच में बहुत आ जायेंगे किन्तु साक्षी साक्षी का काम प्रतिबिंबित तो होना ये तो इसलिए कहते हैं साक्षात दृष्टि साक्षात बीच में कोई व्यवधान के बिना तो साक्षात प्रकाश साक्षी और ज्ञाता थोड़ा दृष्टि अलग लेकर के जैसे हम कहते हैं ये ट्यूबलाइट प्रकाशक है किंतु ट्यूबलाइट को साक्षी कह देना बुद्धि में तुरंत नहीं होगा कहेंगे देखो ये ट्यूबलाइट का प्रकाश में वो खड़े होकर के देख रहा था वो साक्षी है हम ये ट्यूबलाइट को साक्षी नहीं कहेंगे किन्तु वो व्यक्ति को साक्षी कह देंगे अर्थात थोड़ा चैतन्य दृष्टिकोण लेने से साक्षी कह दिए और प्रकाश से कहने से हम प्रकाश करना है प्रकाश कर देगा इस प्रकार के थोड़ा दृष्टिकोण में अंतर ले करके तो वास्तविक एक ही पदार्थ है उसका दो दृष्टिकोण लेकर के जैसे एक व्यक्ति कहते हैं अभी वो ये गंगा जी जा रहा है क्यों जा रहे हैं हाथ में पुष्पो लेकर के पूजन के लिए जा रहा है किन्तु व्यक्ति तो बलवान भी है तो आने का समय में पचास लीटर पानी भी ला सकता है तभी तो अभी हम ये व्यक्ति को एक श्रद्धालु का दृष्टि में देखेंगे ना एक बलवान व्यक्ति के दृष्टि में देखेंगे Mighty... देख सकते हैं इसी प्रकार के दृष्टिकोणों अलग अलग हो गया जिस समय हाथ में, में पुष्पो लेकर के जा रहा है उस समय हम नहीं सोचते हैं कि 50 किलो पानी भी ले आना है उस समय दृष्टि अलग है और जिस आने का समय पचास किलो पानी लेकर के आ रहा है उस हम नहीं सोचते हैं कि श्रद्धालु है गंगा जी का पूजन किया ऐसा अर्थात अलग अलग दृष्टिकोण दे देना अच्छा आगे सत सद अर्थात का क्या संज्ञा दे है इसमें तत्व बोध में सत्य वहां सत्य गए ना सत्य का त्रिकाला वही सत्य हो गया त्रिकाला अव्यय अव्यय अर्थात न बेहती थे अव्यय कल विचार आया था अव्यय अर्थात अपक्षय नहीं है अपक्षय नहीं तो पूर्व विकारो नहीं रहेंगे तो पांच विकारो नहीं रहे तो नाश भी नहीं होगा तो विकार रही ये हो गया ये ये हम ये तुम पदार्थ का अर्थ हो गया है? सद अव्यय अहम तद अगे उत्तरार्थ में कहते हैं अहम् तद मैं वही हूँ अहम् तद देखिए पूर्वार्थ में तोम पदार्थ का बात कहा गया वो हो उसका अहम् शब्द ले रहा है अगे तद तद कहने का अर्थ तद से ब्रह्म अर्थात ये जो पूर्वार्थ में कहा गया वो तो अहम है वही तद है वो तुम पद अर्थात तो मैं अव्यय हूँ अर्थात मेरे में विकार नहीं है मैं निर्विकार हूँ है मैं अलग दिया ये तो सद्यव ठीक है इसे है अर्थात पूर्वार्ध पूरा तुम पदार्थ को ले लिया क्योंकि मैं अगर त्रिकाला नहीं होगा तो फिर ब्रह्म के साथ या कैसा होगा तो तुम पदार्थ में ये अनुभव होना है अर्थात आत्मा में ये सब धर्म है जैसे पंचोदशी का आरंभ किया गया मतलब ज्ञान रूप को दिखा करके ये मैं तीनों मास कल्ते इस प्रकार का ये जो ज्ञान है प्रतिदिन अगला दिन भी वही ज्ञान स्वरूप रहा मास में वही रहा युग में वही रहेगा कल्प में वही अर्थात वही ज्ञान रूप रहा आत्मा कह करके आगे ये ही ब्रह्म है कहते हैं इसी प्रकार हमसे की तद अंत से ब्रह्म ऊपर पूर्वार्ध में जो कहा गया वो अहम क्योंकि पूर्वार्ध का आरम्भ है अहम तो ये जो अहम का शब हो गया अहम का इस प्रकार स्वरूप हो गया वो अहम तद तद अर्थात जो तत्वसी में तद है ये तद का तद का ब्रह्म अत्र न संदेहः इस विषय में कोई संदेह नहीं है सो अयम ईदृश विचारः यह इस प्रकार की ये विचार है अर्थात ये जीव भ्रमण ये कहा गया है मैं अत्र इति अध्याहारः अर्थः अत्रत्याहारय तो अहम् अहम् शब्द का अर्थ कहते हैं अहम् अहम् अहम् अहम् प्रत्यय वेद्यः ज्ञान अहम् ये जो ज्ञान होता है ये ज्ञान का जो वेद्य अर्थात ये ज्ञान के द्वारा जो जाना जा रहा है अहम कहने से जो पदार्थ जाना जा रहा है वेद्य अपी कहते हैं वेद्य होने पर भी एक वेद्य होने से ये वेद्य हो गया कहते हैं घट वेद्य हुआ इसी प्रकार की अहम वेद्य कहते हैं घट वेद्य भिन्न वेद्य है अहम वेद्य किन्न वेद्य नहीं है इसलिए कहते हैं कि अहम प्रत्यय वेद्य अपी वेद्य अर्थात ये घट जैसा विषयत्व वेद्य नहीं है अहमत्वन वैद्य है वेद तो होने पर भी सजाति आदि भेद शून्य यहाँ समास कैसे कहेंगे आदि हाँ। सजा तो थोड़ा विभक्ति ठीक ठाक करके कहना सजातीय सजातीय आदि सजा सजातिया। सजातिया। सजातिया। सजातिया आदि सजातिया क्यों कहेंगे सजातीय तो इसलिए सजातीय आदि यस, तो आदि यश यश कहने से अभी भेद तीन प्रकार के हैं, उसका प्रथम कौन है सजातीय इसलिए सजातीय आदि हो गया तो सजातीय आदिर आदिर क्योंकि सजातीय पूजा है आदिर ये, आदीर, आदीर ये, ये तीन हो गया तो ते अभी अगर आप ये कह दिए क्या, क्या कहेंगे सजाती आदय क्यूँकी आप बहुवचन कह दे सजाती आदय आगे ते भेद हाँ, ते साम भेद भेद भेद साम साम आदि शून्य करने से आगे तस्मात शून्य भेद अच्छा भेद तीन हो गया ठीक है मतलब तेफी शून्य कैसे पंचमी हो गया तो सजातीय आदि में क्या समास हुआ? बहुब्री बहु तो आदि और भेद में तो सजातीय आदि और भेद में सृष्टि होगा अच्छा भेद सजातीय आदि का अर्थ क्या हो गया बहुब्री बहु का आगे अर्थ के साथ क्या समास होगा कर्म भेद ग्र कर्म दे रहे क्योंकि सजातीय आदि ये शाम के शाम भेदान तो भेद के साथ कर्म धरे हो गया तो सजातीय आदि में बहुत भेद के साथ कर्म कर्मधारे आगे शून्य के साथ पंचम अच्छा मनुष्य मात्रे अपि अहम बुद्धेर एक मनुष्य मात्रे अपि अहम् एकत्व प्रतितेर मनुष्य मात्रे अपि अहम् बुद्धे अर्थात प्रत्येक मनुष्य में जो अहम बुद्धि हो रही है तो इससे एक बुद्धेर पंच में इसी से एकत्व तो की प्रतीति होती है प्रत्येक अहम अहम ऐसे कहते हैं कहते अहम जो कह रहा है इसी से भी एकत्व तो की प्रतीति हो रही है क्योंकि अहम अहम ये सर्वत्र अहम अहम मिल रहा है ना तो ये जो अहम अहम मिल रहा है अहम एक ही है क्योंकि जब हम कहते की आवाम गतवंत हम दोनों गए थे आवाम का विग्रह कैसे देते हैं जैसे कहेंगे कि की राम गतवंत में विग्रह कैसे देते हैं एक शेषो करते हैं ना तो विग्रह कैसे कहेंगे कैसे कहेंगे विग्रह ऐसा कहते हैं तो इसी प्रकार के जब कहेंगे आवाम रामस्म रामस्ना है तुम चब हम कह देंगे आवाम गतवंतु हम दोनों गए थे अहम चहम च इस प्रकार कह पाएंगे तो क्या कहते हैं अहम से तुम स नहीं तो अहम चौच अगर वहाँ नहीं है वो व्यक्ति नहीं तो अगर वो व्यक्ति सामने है कहेंगे हम दोनों जाएंगे तो हम दोनों कहने से अहम से तुम च अगर वो नहीं है तो हम पूछा कौन कौन गए थे कहते आवाम गंतु अर्थात अहम चर्थात अहम च अहम च सामने में होने पर भी अहम च अहम च नहीं होगा तो अहम कह करके अगर देहो को कहेगा मनुष्य मात्र कहेगा अहम और दूसरे किसी को भी अहम कह देगा तो ये अहम एक ही होता है क्या कहते हैं मनुष्य मात्रे अपि अहम बुद्धे मनुष्य मात्रे मात्र जो अहम बुद्धि होती है ये अहम बुद्धे से भी एकत्व की प्रतीति हो रही है क्योंकि अहम चोम च होगा अहम च अहम च नहीं हो पाएगा अहम में दो नहीं हो जाएगा चे श्लोक में दिया अहम् एको अपि अहम एक सूक्ष्म चकार पुनः सूक्ष्म इंद्रियागोचर गोचर तो इंद्रियागोचर में समास कैसे कहेंगे इंद्रियस्य बहुत इंद्रिय हो गए तो अगोचर तो इसलिए जब कहीं ये दिखता है कुछ संस्कृत और पंक्ति जब देखते हैं ये थोड़ा आप लोग अधिक थोड़ा व्याकरण में महत्व दे करके इसमें क्या समझोगे हो होगा ना इंद्रिय होगा तो ये सब थोड़ा अधिक स्पष्ट होना है नहीं तो क्या होगा वक्ता जो बोलते हैं हम तो समझ जाते हैं चीज किंतु तो आगे जब फिर पंक्ति स्वयं घटाएंगे तब तो ये जागा में तो कठिन होगा या इंद्रिय एक लेना है इंद्रिय बहुत लेना है ये विषय की स्पष्टता हमको आगे नहीं होगा इसलिए थोड़ा अर्थात पहले एक दो साल तो इसमें बुद्धि लगाना है फिर इंद्रिया नाम अगोचर आगे कहा गया सूक्ष्म से ज्ञाता ज्ञाता कहते पुनर्ता ज्ञाता ज्ञाता शब्द का अर्थ तो कहते हैं अहंकारादि प्रकाशकत्वेन चेतन तो ज्ञाता शब्द का अर्थ हो तो गया प्रकाशक ये चेतन है इसका प्रकाशन करेगा अहंकार आदि अहंकार आदि कहने से अंतकरण जितने सारे वृद्धि हो जाएंगे सब इनका प्रकाश कर तथा साक्षी तो साक्षी तो के लिए उसका अर्थ कहते हैं साक्ष्याद इंद्रिया सन्निकर्षम बिना एवं ईक्षते पश्यति प्रकाशयति इति साक्षी ये भी प्रकाश ज्ञाता भी प्रकाशयति ये भी प्रकाशयति थोड़ा दृष्टिकोण अंतर ले दिया यहाँ क्या क्या साक्षात साक्षात अर्थात इंद्रिया सन्नीकर्षण बिना इंद्रिया सन्नी नहीं करके इक्ष्यते, इक्ष्यते देखता है पश्यति पश्यति ईक्षते साक्षी निर्विकार है कोई संबंध नहीं है इंद्रिया संबंध आ जाने से कुछ विकार कहते हैं इस निर्विकार तो, इसलिए ज्ञाता शब्द का अर्थ हो गया चेतन ज्ञाता शब्द का दे दिया अहंकार आदि प्रकाशक न चेतन और साक्षी शब्द का अंतिम अर्थ कह दिया निर्विकार ये दोनों में अर्थ अलग अलग के थोड़ा दिखा दिया प्रकाशक अहंकार प्रकाश कर प्रकाश करने वाले वृत्ति को प्रकाश करने वाला क्यों वास्तविक क्या न साक्षी साक्षात विषय को प्रकाश नहीं करता है आ, वृत्ति विषय को प्रकाश करेंगे साक्षी वृत्ति को प्रकाश कर देगा इसलिए परम्परा प्रकाश को सर्वोत्तम माना जाएगा अच्छा क्योंकि निर्विकार हुआ इसलिए कहते हैं कि अतएव सद अव्यय क्योंकि जो निर्विकार होगा जिसमें विकारो ही नहीं है भाव भाव पदार्थ में विकारो होने से ये नाश इत्यादि होगा अगर विकार ही नहीं है फिर वो विनाशी होगा नहीं।, नहीं होने से त्रिकाला बाध्य सद हो गया तो सद हो गया और अव्यय हो गया कोई विकार ही नहीं है सदव्य में समास कहते है समो अव्य क्या समास हुआ कर्मचारे सदव्यय विनाश अपक्षय अपलक्षित सर्विकार शून्य विनाश और अपक्षय ये दोनों से उपलक्षित हो गए सारे बाकी विकार तो विनाश अंतिम अपक्षय उसका पूर्व में और बाकी उसका पूर्वोचार भी नहीं है क्योंकि जिनका ये कोई भी एक विकार रहेगा पूर्वचार रह जाएंगे उसका अंतिम में तो होगा ही होगा तो इसलिए कहते हैं पूर्व भी नहीं है विनाश अपक्षय उपलक्षित सर्विकार शून्य देखिये इसका समाज देखेंगे जायते अस्ति। अस्ति अस्थि जायत अस्थि अस्थि ना, ये जो अस्ति है सद और अस्ति ये दोनों अलग अलग है ब्रह्मो भी सद है ब्रह्म अस्ति कहेंगे और यहाँ जो अस्ति कहते हैं, जायते अस्ति, जन्म उत्तर कालो अस्थि तो ब्रह्मो में जन्म उत्तर कालो अस्थि नहीं है जन्म ही नहीं और बाकी ये जगत का सारे पदार्थ का जन्म उत्तर कालो अस्तित्व तो है विद्यमान तो इसलिए ये जो सर्विकार में जो अस्थि है और ब्रह्मो में जो अस्थि ये दोनों अलग अलग हैं तो है कैसे अस्थि जायत पहले अस्थि कहे अस्थि जाये अच्छा अगर अस्थि भी कहे हैं वहाँ देखेंगे तो हिंदी में थोड़ा लिखे होंगे ये जो अस्थि वास्तव जन्म अनंतर अस्थि को कहा जाता है अगर कहेंगे की नहीं अस्थि है मतलब जन्म से पहले कहेंगे जन्म से पहले था कारण रूपेण विद्यमान है इस प्रकार ले कर तो अस्थि कहेंगे जैसे अभी बालक उत्पन्न होने से पहले मातृ गर्भ में अस्थि कह देंगे अभी तो वो शरीर बाहर में दिखा नहीं तो कहेंगे वो गर्भ में आने से पहले अस्थि कहेंगे हाँ सूक्ष्म शरीर में अस्थि इस प्रकार की ले, ले अच्छा हाँ यहाँ समाज कैसे कहेंगे तयो हो तयो नहीं ये हो गया उपलक्षण है ये दोनों हो गए तो अपक्षय अभ्याम उपलक्षित विनाशस्य तो इति विनाशा अपक्षे अभ्याम विनाशर अपक्ष ये दोनों के द्वारा उपलक्षित हो गए सर्विकार बाकी सब विकार अर्थात तो अभी छह विकार आगे सर्विकार में क्या समास होगा सर्वस्वो विकार्च तभी विनाश उपलक्षित और विकार इसमें क्या समास कर्मधारा विनाश मतलब विनाश अक्षलक्षिता हो गया पंचमी हो गया तो विनाश अपक्ष उपलक्षिता सर्व सर्विकार्च सर्व र्विकार में पहले कर्मधारे हो गया और विनाश उप, अपक्ष उपलक्षित तो हो गया सर्व विकार फिर कर्मधार ही हो जाएगा शून्य सर्व से शून्य हो गया ठीक इति विनाश अये विनाशपक्षितापक्षिता आगे सर्व सुविधा सर्वेते विकाराश्चेकारा हो जाएगा तो इति भूतो अहम् तत् जाएपक्षिताम भूता की मैं कौन है वो तत्था तत, तस्मा अहम प्रत्यय वेद्य तथ तो अहम प्रत्यय वेद्य जो है वो ही तत् है तत्कार सत्य ज्ञादि लक्षण ब्रह्म जो श्लोक में है तदहम वो तद, तद का सत्य ज्ञादि लक्षण ब्रह्म टीका में दोबारा देख दीजिए यस्मा भूतो अहम तथ एवं भूतो अहम् तत् तस्मात् ये जो तत् है तत्का अर्थ तस्मात नहीं यशमात का परिपूर्वक हो गया तस्मात तो यशमात अस्मात को छोड़ देने से कहते हैं एवं भूतो अहम इसका अर्थ क्या हो गया अहम प्रत्यय वेद्यस तत् तत्था सत्य ज्ञान आदि यशमात तस्मात को बीच में नहीं वो तो खाली क्योंकि हम ऐसा है इसीलिए कह गया तो प्रत्यय वेद्य तत् तो सत्य तो तो ज्ञान आदि लक्षणम समास कैसे लेंगे सत्य का नपुंसक ब्रह्म के लिए कह रहा है ना सत्यम इति सत्य ज्ञाने आगे आदि ही सत्य ज्ञाने क्या लिंग हुआ नपुंसक आदि को क्या लिंग करेंगे करना पड़ेगा कैसा कहेंगे सत्य, सत्य। आदि क्या होता है नपुंसकलिंग में बारी का क्या रूप बनता है दिवचन में बारी बारीणी तो समान है नपुंसकलिंग हो गया सत्य आदि आदिनी यस तो हो गया वो क्या हो जाएगा सत्य ज्ञान आदि नहीं कहते ठीक है तो न आदि नहीं पदार्थ सत्य ज्ञान आदि हो जाएगा तो आगे क्या है सत्य ज्ञान आदि सत्य ज्ञान आदि लक्षणम ब्रह्म सत्य ज्ञान आदि और लक्षण में क्या समझ करेंगे ब्रह्म करें बहुत सत्य ज्ञान आदि लक्षणम यश्य ब्रह्म तद ब्रह्म सत्य ज्ञादि लक्षण हो गया अत्रेहो नाथ इसमें संदेह नहीं है स्वयं इद्रिशो विचार ये विचार इस प्रकार के है प्रत्येक मनुष्य को अहम अहम ज्ञान हो रहे हैं ये जो अहम सभी को ज्ञान हो रहे हैं इसी से भी एकत्व की प्रतीति हो रही है क्योंकि कोई नहीं कहेगा कि अहम और अहम मैं भी अहम है और वो भी अहम है इस प्रकार कोई नहीं कहेगा सब सभी कहेंगे तो अहम अहम एक ही होता है जब इसलिए कहना युवाम कहेंगे वयम कहेंगे वयम कहेंगे अहम चोम चा, चोम चाह चा। अहम चोम चा, च स च अहम तो एक आएगा किन्तु रामाह कहें तो रामस्व रामस्व रामस्व कह इसमें तो तीन आ गए किन्तु तो अहम में तीन नहीं आए गए ये लौकिक व्यवहार में भी ये निश्चित तो होता है एक ही होता है ये व्याकरण बता देते हैं व्याकरण था लौकिक व्यवहार में तो कोई कहेगा कि मैं और मैं इस प्रकार लोक में कोई नहीं कहेगा मैं और आप इस प्रकार कहते तो लोक व्यवहार से भी निश्चय होता है की अहम तो एक ही होता है मनुष्य क्योंकि पशु में मैं मैं ये व्यवहार अतः मनुष्य एवं मनुष्य मात्र मनुष्य एवं ऐसे एक सूत्र है उसे अर्थ में अर्थ में मात्र प्रत्यय होता है मयूर व्यंस का प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र है मात्र का एवं मनुष्य एवं सकल हो जाए सकल मनुष्य को क्योंकि ये जो शास्त्र विचार व्यवहार ये सब मनुष्य को लेकर के होता है इसलिए कह दिया क्योंकि पशु में अहम बुद्धि अहम बुद्धि उसको रहता है कि जो एक व्यवहार हो उनका तो वो सब बात ही नहीं है इसलिए कह दिया मनुष्य मात्र है सृष्टि होगी कर्मकार ये सृष्टि जैसे कहते हैं घट प्रत्यय इस प्रकार यहाँ ज्ञान आगे तेन अवेद्य जैसे घट ज्ञाने न वेद्य अहम तो प्रत्यय न वेद्यस्तो यस्मात एवं भूतो अहम यहाँ तक पूर्वाध पूरा कह दिया अहम पदार्थ के लिए तो पदार्थ के लिए क्योंकि हम इस प्रकार हैं। है तो, नस्मत एवं भूतो अच्छा यस्मात एवं भूतो अहम तत्व यह वो जो ब्रह्म एमो तत्कार्रम्मा एम तत् अर्थात यहाँ से उत्तरार्थ का व्याख्यान आरम्भ हुआ अभी ग्रंथ में में मूल का किया गया न नहीं क्या ये तो तो ये सब ये चल रहा था पतिपालन तो नहीं किया फिर भी रहा है। ब्रह्म का श्लोक में ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं है इसलिए टीका कह देना सत्य ज्ञान आदि लक्षण मूल में नहीं दिया नहीं श्लोक में एकम अच्छा अच्छा तब तो कहने से आता पूर्व श्लोक में वो विचार हुआ था इसलिए उसको सीधा परामर्श करते हैं ठीक हाँ, है स्वामी पंचदश श्लोक में जैसे उन्होंने कहा कि दोनों का ये कारण है एक का अपना जो संकल्प और अज्ञान ये दोनों इसमें मतलब यदि व्यवहारिक दृष्टि से से लेंगे फिर कर्म से सृष्टि होती है एक अन्य किताब हम कह रहे हैं की जैसे स्वप्न में हमारी वृत्ति से ही सृष्टि यहाँ संकल्प अर्थात क्योंकि यहाँ ईश्वर कलम लोग बात करें ना ये ईश्वर संकल्प ये लेना पड़ेगा और अज्ञान अर्थात व माया क्योंकि जगत का सृष्टि है तो जगत का सृष्टि है तो प्रत्येक जीव से ये नहीं लिया जा सकता है इसलिए सभी जीवों का कर्मों से ईश्वर का ये संकल्प और ईश्वर में अज्ञान कहते ईश्वर में अज्ञान अर्थात माया ये अज्ञान का दो कार्य होता है एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति ईश्वर में वो आवरण शक्ति अंश नहीं रहेगा विक्षेप शक्ति अंश माया में रहेगा तभी उसी अज्ञान को लेकर के जगत सृष्टि करेंगे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी मैं एक हूँ एक मतलब एक एक हाँ, तो। ब्रह्मा जी का जन्म होने के बाद वो प्रथम है मैं हूँ इस प्रकार के अनुभव होगा तो फिर आगे द्वितीय आ, ये सोड़ सौ श्लोक उच्चारण करेंगे अच्छा अत्र हाँ सत्य ज्ञान आदि लक्षणम ब्रह्म टीका में चल रहे थे अत्र संदेह नास्ती इत्यर्थ इस विषय में कोई संदेह नहीं है तत्पदार्थ पूर्व श्लोक में विचार हो गया था तुम पदार्थ ये श्लोक में कह कर करके परामर्श कर दिए पूर्व श्लोक के साथ वो हमी है अर्थात जो यह जगत का कर्ता हो गया अर्थात संकल्प और अज्ञान इत्यादि के, के जो कर्ता हो गया वो ही नहीं इस प्रकार के बाक्यान वहाँ का है सो अयम विचार ईदृश ईदृश इदम कि मोह के इदम को ही आदेश हो जाएगा पर दृश्य रहेंगे ये सोड़ों से उच्चारण करेंगे साक्षी संदेह विचार सोयृश जीव <coughs> जीव प्रदर्शनेन इसी ब्रह्मा अज्ञाना प्रदर्शनेन अर्थात वही जो विचार चल रहा है तो जीव ब्रह्म ऐक्य अज्ञान अज्ञान किस चीज का है कहते ऐक्य किस का किसका ऐक्य जीव ब्रह्म ऐक्य समास कैसे कहेंगे आगे अच्छा जीव ब्रमण और ऐक्यम अलग पद अज्ञान प्रदर्शन तो जीव ब्रह्म का ये अज्ञान हो रहा है ऐक्य का अज्ञान हो रहा है ये अज्ञान को दिखा करके उसको और और दृढ़ करते हैं और साथ इसका अज्ञान हो रहा है तो मतलब अज्ञान जीव ब्रह्म का ऐक्य नहीं हो रहा है अज्ञान हो रहा है ये अज्ञान होने से बाकी ऐसा ऐसा सब हो जाता है आवरण हो जाने से विक्षेप हो जाता है रज्जु का ज्ञान नहीं हो रहा है नहीं होने से सर्पदिक विक्षेप तो ये विक्षेप को दिखा करके देखे ये सब ऐसा हो, हो रहा है क्यों हो रहा है कहते हैं अज्ञान के चलते हो जा रहा है तो जीव ब्रमण और ऐक्य का अज्ञान हो करके कैसा हो रहा है देखिए कैसे क्या एक एक वो अलग है ना जीव ब्रह्मन और ऐक्यम अज्ञान प्रदर्शन ने दृढ़ अज्ञान को दिखा करके जीव ब्रह्म एक है उसको दृढ़ करते हैं अर्थात जीव ब्रह्म वास्तविक एक है उसका अज्ञान होने से ऐसा ऐसा हो रहा है देखिए तो अज्ञान को दिखाते हैं तो जिसका अज्ञान होने से ये सब हो रहा है वो अज्ञान किसका कहते हैं जीव ब्राह्मण और ऐक्य अज्ञान को दिखा करके जीव ब्रह्म को दृढ़ करते हैं अर्थात ये जो सर्प दिख रहा है जिसका अज्ञान से ये सर्व दिख रहा है तो हम अभी उद्देश्य करते हैं रजु को तो वही रजु को करते हैं जिसका से सर्व दिख रहा है इसी प्रकार के जिसका से ये सब दिख रहा है जो दिखाएंगे वो क्या दृढ़ करेगा जीव जीवन में दृढ़ी ये लघो एक सूत्र है री, हो वो तो दी में आएगा कि होने से यहां तो यहां तो नीच हुआ। तो नीच होने से से से तक तक अच्छा अच्छा ये नीच होने से, री को अच्छा, वहां नीच होने से भी दिया है ना और जो जोच होने से दस बारह कार्य होते हैं ना ये तत्क्रोती तथा चे तो वहाँ पुंगव भावे रिभाव वहाँ दिया है क्या थे कार्य हो जाएगा होने से कार्य हो जाएगा तो ईष्टन होने से री को दृढ़ का री को का हो जाएगा तो जैसा कार्य हो जाएगा आत्मा हेको आत्मा हेको देहो बहुरावृता देहो बहुरावृता तयरैक्यं प्रपश्यक्यं प्रपश्यम जानमतर जानमत आत्मा हेको देहो बहुरावृत् प्रपश्यन्ति आत्मा हीकल देह तयोर तेर्य प्रपश्यन्ति अतः परम अज्ञानम किम्? आत्मा ही एक है और विनिष्कलिस्कल तो निष्कल में समास कैसे कहेंगे निर्गता निर्गता कला निर्गता कला यशमान जिससे कला निकल गया कला अर्थात अवयव तो जिसमें अवयव नहीं है वो हो जाएगा विनिष्कल तो आत्मा विनिष्कल है तो कला अवयव रहित था क्यूँ कहते हैं एक आत्मा एक है एक अर्थात तो पूर्व श्लोक में कहा गया था हम एक और था भेद तो जो भेद शून्य होगा उसका अवयव आएंगे भेद ही नहीं है तो आत्मा एक है इसलिए भी और जो देह है सूक्ष्म देह सूक्ष्म देह का कितने अवयव है सप्तश तो कला अभी व्यस्त तो सूक्ष्म शरीर तो क्या क्या सप्तश अवय अवय पंच पंच पहले ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच प्राण और देह बहु भी आवृत बहु भी सप्त तो तो तो दे सूक्ष्म शरीर लाना है तो थोड़ा विचार करने वाला कहेंगे ना मैं तो शरीर नहीं हूँ किंतु मैं मनो नहीं हूँ बुद्धि नहीं हूँ इससे तादात्मिक होना थोड़ा दूर है शरीर से तो तादात्मिक थोड़ा विचार करने से भी हो जाता है इसलिए कहते हैं देह से सूक्ष्म शरीर लेना है बहु भी सप्तश कला है सप्तश अवयव है आवृत कई और ऐक्यम प्रकश्यंती एक निरवय है एक भयंकर सावयव है ये दोनों का ऐक्य देखते हैं अतः परम अज्ञान तो इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा अज्ञान को दिखा करके जीवरोमो का ऐक्य खत्म करते हैं तो है अज्ञान इस प्रकार की होता है आत्मा और सुर अर्थात बुद्धि और आत्मा ये दोनों में तादाद हो जाता है ये बहुत बड़ा अज्ञान है पूर्णमें पूर्ण पूर्ण पूर्ण शांति शा शांति शंकरं, शंकराचार्यं, शं बातरायण सूत्र